देवी भागवत नवम स्कंद भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान तदनंतर मुनिवर जगत रूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के मंदिर में चली गई वह शोक से व्याकुल थी भगवती पार्वती ने उसे भली भांति समझाया भगवान शंकर से भी उसे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ फिर मंगलवार का दिन था सभी शुभ योग उपस्थित थे उसी क्षण सात भी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था वह गर्भ में था तभी भगवान शंकर के मुख से उसे ज्ञानोपलब्धि हो चुकी थी अतएव वह बालक योगिंद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना भगवान शंकर ने उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए, बहुत से मणि, रत्न और ग्रीट ब्राह्मणों को दान किए देवी पार्वती द्वारा लाखों गांवें तथा भाति भाती के रत्न ब्राह्मणों के लिए वितरण किए गए भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारो वेद और वेदांक निरतर पढ़ाते रहे साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया उनकी कृपा से उस बालक में अपने अभीष्ट गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई पिता के अस्त होने के अवसर पर पुत्र की उत्पत्ति हुई इसलिए उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ मुनिवर जगतकारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे उस तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक तप किया फिर वे महान महानी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वही रुक गए तब तक वह बालक भी वहां था उदार देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम पर चली आई उस पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ मुने उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान किए शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया परंतब कश्यप जी की द्वितीय अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियाँ थीं उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई उनकी वह कथा मनसाब पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक सदा उस आश्रम पर ठहरी रही इसी का उपाख्यान अभी पुनः कहता हूं सुनो तदनंतर अभिमन्यु कुमार राजा अभिमन्य को ब्राह्मण का साप लग गया दुर्देव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहता परीक्षित साप से ग्रस्त हो गए ब्राह्मण ने कह दिया कि इस एक सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा तक्षक को सातवे दिन उन्हें डत लिया राजा राजा ने सातवें दिन उसे लिया राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए जनमेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया मुने इसके बाद उन महाराज जनमेजय ने सर्प सत्र प्रारंभ किया ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे तक्षक भय से घबरा कर इंद्र की शरण में चला गया तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हो गई ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए तब समय तब उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे, थे उन्होंने भगवती मनुषा की स्तुति की फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जनमेजय के यज्ञ में आए उन्होंने जनमेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की ब्राह्मणों के आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए तत्पश्चात ब्राह्मण देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए तथा सबने पृथक पृथक उस देवी की पूजा और स्तुति की इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया फिर भक्तिपूर्वक नृत्य पूजा करने लगे श्रोषोपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की यो देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए